ब्रह्ण विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रिणोती तस्म तंगु प्रकाशमु शरण प्रपद्य ओम शांति शांति शांति ही शां शचार्यव सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे भेद विभागिनेोम वदव्यादेहाय दक्षिणाए नम ओ शा शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वेदांत उपदेश के प्रकार को बताने के पश्चात वेदान, उपदिष्ट वेदांत वाक्य से जो सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि उत्पन्न होती है उस ब्रह्मबुद्धि से संपन्न जो होगा उसे जीवन मुक्त कहा जाता है यह एक जीवन मुक्त का लक्षण बताया जीवन मुक्त कह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अनात्मा मात्र जो उपाधि है उस उपाधि में से किसी भी उपाधि को अपना स्वरूप नहीं समझता अपितु असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश सर्वांतरयामी को ही मैं के रूप में जिसकी बुद्धि ग्रहण कर रही है उसे बताया गया जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ प्रकारांतर से फिर जीवन मुक्त का ही लक्षण बताते हुए ये कहा गया कि मैं ब्रह्म ही हूं अनात्मा पंचकोशादि नहीं हूं इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान जिसे हुआ है उस ज्ञान से समस्त कर्मबंध रूपी बंधन से जो रहित हो गया मुक्त हो गया निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त ये जीवन मुक्त का लक्षण कहा जो जीरा है का मतलब कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का प्रारब्ध अवशिष्ट होने से कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से अपना अपना जो व्यापार है वह संपन्न हो रहा है और कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के सामने प्रारब्ध कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित भी कर रहा है लेकिन उन सारे कर्म बंधनों का संबंध बुद्धि रूप उपाधि के साथ है न कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप के साथ आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो असंग है उसका किसी के साथ भी कोई संसर्ग नहीं है ऐसा असंग आत्मा मैं हूं यह अनुभव करने वाला समस्त कर्म रूपी बंधनों से रहित ही रहेगा वो जीवन मुक्त है ये पूछा जा रहा है कि कर्माणी कतिविधानी ये कहा कि निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त इसमें कर्म का विशेषण है निखिल निखिल का अर्थ है समस्त संपूर्ण तो संपूर्ण कर्म तो कर्म के कितने प्रकार हैं, जिन का ग्रहण निखिल शब्द से किया जाएगा वह कर्म के प्रकार कितने हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भास्कर भगवान ने ये बताया था कि आगामी संचित प्रारब्ध भेदे नी सी ऐसे अभावस्त चतुर्विध ऐसा होता है न तर्क संग्रह में ऐसे यहां पर कहते हैं कि कर्माणी त्रिविधानी और तर्क संग्रह में कर्म के प्रकार कितने बताए गए हैं पंचकर्माणी पांच कर्म है गमनागमनादि ये सब यहां कर्म के तीन प्रकार बताए जा रहे हैं एक तो है संचित कर्म दूसरा है आगामी कर्म तीसरा है प्रारब्ध कर्म तो इनमें से आगामी कर्म का लक्षण पूछा गया आगामी कर्म किम आगामी कर्म का क्या स्वरूप है आगामी का अर्थ है आने वाला आने वाला कार्य होता है जो अभी निष्पन्न नहीं हुआ है निष्पन्न होगा या निष्पन्न हो रहा है उसे कहा जाएगा आगामी का मतलब ज्ञान ज्ञानोत्तरकालीन कर्म है उसी को क्रियमान कर्म कहा जाता है यानी अभी किया जा रहा है अभी हो रहा है उसे क्रियमान ज्ञानोत्तर कालीन कर्म आगामी कर्म इन नामों से कहा जाता है तो आगामी कर्म किम ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पाप रूपम यदस्ति आगामी कर्म, कहते हैं, तद आगामी, कर्म, आगामी, कर्म का है, आगामी कर्म इस नाम से अभिधीयते का अर्थ है कहा जाता है अभिधि आगामी कर्म इस अभिधान का प्रयोग शिष्ट लोग करते हैं किसे किसके लिए तो करते हैं तत् उस अर्थ के लिए कौन से अर्थ के लिए कौन से कर्म के लिए आगामी शब्द का प्रयोग करते हैं वह तो है, ज्ञान के बाद में जो ज्ञानी के शरीर के द्वारा शरीर ये उपलक्षण है देह ये उपलक्षण है सूक्ष्म एवं कारण का यह देह शब्द से सीधा तीनों देह ले लीजिए स्थूल देह अन्नमय कोष और सूक्ष्म देह उसमें तीन कोष आ गए और आनंदमय कोष कारण शरीर कारण देह जिसको कहा जाएगा तो ये ये जो तीनों शरीर हैं उनमें से सूक्ष्म शरीर और कारण स्थूल शरीर के द्वारा होने वाले जो व्यापार हैं उन व्यापार वो व्यापार शास्त्रीय अशास्त्रीय भेद से दो प्रकार के शास्त्रीय जो व्यापार है कार्यक्रम संघात के उन्हें कहा जाता है कर्म आगामी पुण्य कर्म और आगामी पाप कर्म कहा जाएगा जो ज्ञानोत्तर काल में स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप अशास्त्रीय व्यापार है वो है प संज्ञक आगामी कर्म तो आगामी कर्म भी पुण्य तथा पाप उभयात्मक हुआ दो प्रकार का तो और ये पुण्य पाप इनके अवंतर भेद किससे हुए शास्त्र जिसे अपनाने के लिए कहता है जिसका अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त करता है उसे कहा जाएगा पुण्य कर्म। और शास्त्र जिसके अनुष्ठान से रोकता है अनर्थ फल दिखा करके मत करो करके कहता है मां हिंसात सर्वाभूतानी इत्यादि शास्त्र हिंसादि कर्म से रोक रहा है हिंसादि मत करो क्योंकि हिंसादि का फल है नरकादि की प्राप्ति तो इस प्रकार ये जो निषेधात्मक शास्त्र हैं वह पापात्मक कर्म जिसे निषेध कहा जाता है करने के लिए मना करता है तो जिसे करने के लिए मना कर दे वह पापात्मक कर्म हुआ और पुण्यात्मक कर्म हुआ जिसे शास्त्र करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है उसे कहा जाएगा पुण्यात्मक कर्म धर्म तो ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो पुण्यात्मक कर्म तथा पापात्मक कर्म है वो हुआ आगामी कर्म उसे कहा जाएगा आगामी कर्म तो ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी के द्वारा पापात्मक कर्म होगा कि नहीं होगा हाँ? होगा तो ज्ञान ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति भले इच्छा से होती है प्रवृत्ति या निवृत्ति या कर्मफल की इच्छा ज्ञानी में नहीं रहेगी नहीं रहेगी तो कर्म फल की इच्छा से प्रेरित कर्म होगा नहीं तो जो फले इच्छा है वही तो एक प्रकार से शास्त्रीय तथा अशास्त्रीय साधनों के माध्यम से इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है वह इच्छा वह इच्छा ब्रह्म ज्ञानी में नहीं रहती यदा सर्वे प्रमुच्य काम ये अस््रिता अथ अमृतो अमृतोति अत्र ब्रह्मा ब्रह्म सामश्नुते यहादमंत्र बता रहा है कि जब हृदयस्थ समाप्त होती हैं तब ज्ञान होता है कर्म फल की इच्छा रहते हुए ज्ञान होगा क्या निष्कामता होनी चाहिए ना वो नमफल की इच्छा ये ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है और वो इच्छा ज्ञान होते ही जो सूक्ष्मतम वासनाएं होती है वासना का रूप धारण करके रहती है वह सूक्ष्मतम वासनाएं भी ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ समाप्त होती है ना। गीता में भगवान ने इन्हीं सूक्ष्मतम वासनाओं को यानी कामना के सूक्ष्मतम स्वरूप को रस शब्द से कहा है और ये कहा कि ज्ञानी का रसशब्दित तो जो सूक्ष्मतम संस्कार है वासना है वह भी समाप्त हो जाता है ज्ञान उत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ रसोप्य परम दृष्ट निवर्तते अस्य अश ज्ञानीन रसोपी का मतलब है इसमें रस शब्द का अर्थ है वासना का कहो या कामना का कहो जो सूक्ष्मतम रूप है वह भी निवर्तते निवृत्त हो जाता है किससे निवृत्त होता है ज्ञान से इसलिए ज्ञान में रस निवृत्ति के प्रति हेतुत्व द्योतक अक्वा प्रत्यय प्रयोग किया है न वहां पर दृष्टवा दृष्ट्वा में जो क्वा प्रत्यय है दृष्ट धातु से वह दृष्ट धातु का जो अर्थ है दर्शन उसमें हेतुत्व तो बताता है दर्शन हेतु है दर्शन यानी आत्मज्ञान और कौन स, दर्शन का विषय कौन है तो परम दृष्ट्वा में परम शब्द से बताया गया जो असंग सच्चिदानंद निरूपाधिक स्वरूप है उसे यहां पर परम शब्द से लेना जिसे गीता के उपदेश के प्रारंभ में भी परम शब्द से कहा है सर्वे वयम अतः परम यही गीता का प्रारंभ आप क्या है ना? वो गीता का उपदेश उससे पहले तक तो भूमिका है और ये कहाँ आता है सर्वे वयम अतक परम कौन सा अध्याय में है द्वितीय अध्याय में गीता का उपदेश पहले अध्याय से नहीं है पहला अध्याय और ग्यारह दसवें श्लोक तक तो भूमिका है और ज्ञानाधिकारी कौन है इसको बताया गया ग्यारहवें श्लोक में और बारहवें श्लोक का चौथा पाद है सर्वे वयम अतः परम तो अत यानी उपाधिभ्य परम तो उपाधि से पर जो स्वरूप है वो है निरूपाधिक ब्रह्म निरूपाधिक चैतन्य वही तत्वमसी वाक्यार्थ है और वही वह सर्वे भवाम ऐसा भगवान कहते खाली मैं ही तत्वमसी वाक्यार्थ हूं ऐसा नहीं अभी तु वयम, सर्वे। वयम शब्द से हम सब ये अर्थ निकलता है ना तो व्यय सर्वे अतः परम यानी निरूपाधिक ब्रह्म हम सब एक निरूपाधिक स्वरूप है ऐसे रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते इसमें दर्शन में हेतुत्वतरा तो प्रत्यय दर्शन यानी ज्ञान ज्ञान हेतु है और ज्ञान का विषय बताने वाला पद है परम तो किसका ज्ञान हेतु है तो कहा निरूपाधिक आत्मस्वरूप का ज्ञान निरूपाधिक आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान है तत्मसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार इसे कहा जाएगा परम दर्शन परम दर्शन और ये हेतु है किसका तो निव, निवर्त्य से बता, बताई गई जो निवृत्ति है किसकी निवृत्ति तो निवर्तते का कर्ता जो होगा उसकी निवृत्ति तो निवर्तते का कर्ता किसको बताया वहां पर रस को रस प्रथमानतर है ना रसोपी निवर्तते तो रस भी निवृत्त होता है क्या मतलब निवृत्ति हो रही है निवृत्ति के कर्ता की वो है रस रस है सूक्ष्मतम वासना कहो या कामना कहो वो भी निवृत्त हुआ किसका निवृत्त होता है तो अस् अस्वन मुक्त ज्ञानी न स्थित प्रज्ञ वहा प्रकरण स्थित प्रज्ञ का तो स्थित प्रज्ञ और जीवन मुक्त इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है ना एक है इसलिए जीवन मुक्त का जो रस है वह भी निवृत्त होता है तो जीवन मुक्त निरस हो जाता है रस निवृत्त हो गया है तो रस शब्द से लेना रागद्वेश जो इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया है विषया वि निवर्त निराहृश्य देना रस वर्धम ते हैं जो रोगादि के कारण सारे भोग उपस्थित होने पर भी भोग नहीं पा रहा है तो भोग शब्दित जो विषय है उसके निवृत्त हो गए मतलब तो भोग नहीं पा रहा है और ज्ञानी भी विषयों का भोग नहीं करता विषय निवृत्त होता है लेकिन निराहार शब्द का अर्थ है जो विषय ग्रहण नहीं कर पा रहा है ऐसा अज्ञानी उसके विषय तो निवृत्त हो गए मजबूरी में लेकिन विषय विशे विषयक जो राग है वह राग कहो या द्वेष कहो जिसे रस कहा जाता है रस वर्जम विषया निवर्तन वर्जम शब्द का अर्थ है छोड़कर रस को यानी विषय विषयक राग द्वेश को बुद्धि में ही छोड़कर यानी बुद्धि में ही रखकर अज्ञानी के विषय मात्र निवृत्त होते हैं और अश स्थित प्रज्ञ से जीवन मुक्त रसोपी विनिवर्तते तो रस निवृत्त होता है शब्द से लेना विषय भी तो रस के साथ विषय विषयक रस के साथ विषय निवृत्त हो जाते हैं ज्ञानी के उपकरण भूत इंद्रिया भी रस ग्रहण क्या नाम विषय ग्रहण करने में समर्थ है और शरीर भी समर्थ है कोई रोगादि नहीं है तो भी विषय विषय को रस ज्ञानी में नहीं है इसलिए कोई सुख दुख होता नहीं है ज्ञानी को यही ज्ञानी का लक्षण है न जीवन मुक्त था तो रसोपेश परम दृष्टा निवर्तते के अनुसार तो वासना निवृत्त हो गई और ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है किससे तो ये कहा जाता है स्वतः तो होगी नहीं राग द्वेष न होने से राग द्वेष से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति नहीं होगी जैसे अज्ञानी की होती है प्रवृत्ति या निवृत्ति तो फिर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि बिल्कुल पिलर के तरह निष्क्रिय होकर के रहेगी ज्ञानी की ज्ञान उत्तर काल में चलेगी अपना अपना कार्य करी आंख खुली है तो देखेगी वाग इंद्रिय बोलने में समर्थ है बोलेगी हाथ लेन देन का कार्य करेगा पैरों से गमनागमन होता रहेगा लेकिन वह हो रहा है बिना प्रेरक के जैसे अज्ञानी का प्रेरक होता है वासना संस्कार ऐसा संस्कार से याने सत्य संस्कार से कहो कामना से कहो प्रेरित हो करके कोई कर्म नहीं होगा लेकिन जैसा अभ्यास पड़ा हुआ बाधित है बाधित अनुवृत्ति कहते हैं ना बाधित अनुवृत्ति से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार होता रहता है तो बाधित अनुवृत्ति क्या है तो या तो बाधित संस्कार को मान लो शरीर इंद्रिय की जो प्रवृत्ति हो रही है उसका प्रेरक तो उसके बाधित संस्कार के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति भी बाधित रहेगी अरे या तो स्वभावत होती है ये कहो वही स्वभावी तो संस्कार है इसलिए उस आगामी कर्म का लेप ज्ञानी को नहीं होता खाली शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी उपाधि से कर्म होने मात्र से कर्म लेप नहीं होता लेप का मतलब संसर्ग संबंध किसी के शरीर इंद्रिय मन से उनके अपने अपने व्यापार हो रहे हैं उतने मात्र से वह शरीर इंद्रिय मन की क्रियाएं उसके साथ संलग्न नहीं होगी लेकिन होगी किससे किसके साथ तो भगवान कहते हैं कि नमाम कर्मानी लिंपंती मुझे मेरे उपाधि के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं उनमें से कोई भी कर्म लिपायमान नहीं होता किसी कर्म का लेप यानी संसर्ग मेरे स्वरूप के साथ नहीं बनता ऐसा क्यों तो कर्म भगवान के उपाधि से तो भगवान के कर्म हो रहे हैं लेकिन भगवान के स्वरूप से जुड़ नहीं रहे हैं और जीव के द्वारा जीव की उपाधि से ही तो किए जा रहे हैं और वो जीव की उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म जीव के साथ संस्लिष्ट हो रहे हैं संस्लिष्ट होने का अर्थ है अपना भोग कराने के लिए जन्म के हेतु बन रहे हैं जन्म मरण के हेतु बन रहे हैं तो जिसके कर्मा उपाधि के द्वारा हुए जन्म मरण के हेतु बने माना जाता है वह कर्म से लिपायमान हो रहा है भगवान कहते मेरे उपाधि किसी भी अवतार में जो भी मेरी उपाधि के द्वारा कर्म हो रहे हैं वे मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते कर्म फलोप करने के लिए मुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ता ये नमाम कर्मा निलिम पंति से भगवान का ऐसा क्यों हुआ कहते इसलिए कि कर्म करते समय तथा कर्म से पहले नमे कर्म फले स्प्रिया कर्म फले ये सप्तमी है विषय अर्थ में कर्मफल विषय नी स्प्रीहा स्प्रीहा यानी इच्छा मेरे में नहीं है इसलिए मेरे से कर्म लिपायमान नहीं होते इसका अर्थ हुआ कर्मफल की इच्छा पूर्वक किया गया जो कर्म वह लिपायमान होता है कर्म फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति को ये कर्म मैं इस फल के लिए कर रहा हूं इसका फलोप करूंगा इस कर्म के फल का उपभोग करूंगा ये इच्छा कर्म करने से पहले अंतकरण में है फल की इच्छा और उस इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करेगा तो वह कर्मा फिर जिस फल की इच्छा है उस फल का उपभोग करने के लिए उपयोगी जो जन्म है कार्यक्रम संगत है उसकी उपलब्धि कराएगा यही तो जन्म मरण रूप संसार है तो कर्म लेप का प्रयोजक है कर्म फल की इच्छा पूर्वक किया जाने वाला कर्म तो इसलिए भगवान कहते हैं जैसे मैं कर्म आरंभ करने से पहले से ही कर्म फल विषयनी इच्छा से रहित हूं ऐसे तुम भी यानी जीव भी कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करेगा तो कोई बंधन नहीं होगा उसे यानी वो कर्म लेप नहीं होगा ऐसे आगामी जो कर्म है ज्ञानी का ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर होने वाला जो ज्ञानी के उपाधि के द्वारा कर्म है वह आगामी कर्म है और वह कर्म ज्ञानी से लिपायमान नहीं होगा जैसे भगवान की उपाधि के द्वारा होने वाला कर्म भगवान से लिपायमान नहीं होता ऐसा क्यों तो लिपाए अलिपायमान रहने का प्रयोजक हेतु जो बताया गया है भगवान में कर्मफल का फल की इच्छा का अभाव वह कर्म फल की इच्छा का अभाव कर्म करने से पहले ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर ज्ञानी में भी रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा तो इसलिए वो आगामी कर्म से मान ही ज्ञानी रहेगा ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर होने वाले जो कर्म है वह ज्ञानी को जन्म नहीं दिलाएंगे ऐसा एक सामर्थ्य ज्ञान से ज्ञानी के चित्त में आ जाता है मनोबल और वो से मिलता है ज्ञान से मनोबल प्राप्त होता है एक सामर्थ्य आता है और उस सामर्थ्य करता क्या है कि एक बार अनात्मा मात्र को बाधित ज्ञान ने कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए वो ज्ञान तो एक वृत्ति है ना वो हमेशा नहीं रहेगी तत्वमसी तो वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी यह वृत्ति उत्पन्न हुई उत्पन्न हुए तो चली भी जाएगी नष्ट होगी लेकिन जाने से पहले जिसके चित्त में यह अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार हुआ था वृत्तियात्मक वह साक्षात्कार सामर्थ्य दे करके जाता है और क्या सामर्थ्य होता है ज्ञान से एक बार अनात्मा मात्र का बाद हुआ तो वह अनात्मा फिर ज्ञानी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही होगा सत्य प्रतीत होगा ही नहीं ये ज्ञानी के अंदर सामर्थ्य आता है ज्ञान से इसलिए केनोपनिषद मंत्र ने बताया है कि विद्य विन्दते वीर्यम अमृतम तो अमृतम ये वीर्यम का विशेषण है तो विद्य अमृतम वीर्यम विन्दते तो विद्या से यानी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से ज्ञानी को अमृत वीर्य की प्राप्ति होती है अमृत का अर्थ है अविनाशी अविनाशी का अर्थ है हमेशा रहने वाला जब तक जीवन है तब तक रहने वाला एक वीर्य यानी सामर्थ्य मिलता है किससे तो विद्या विद्या से बिंदते का अर्थ है लभते प्राप्त होता है उसका लाभ फिर हमेशा के लिए बाधित ही कार्यक्रम संघात स्वयं बाधित है तो कार्यक्रम संघात की जो क्रियाएं हैं वह भी बाधित ही रहेगी तो जैसे जिसके दृष्टि में सर्प बाधित हो गया वह उस पर पैर दे करके भी जाता है तो उसे मन में थोड़ा भी कहीं पर भी भयात्मिका वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी ना कि पास में जाएंगे तो काटेगा घंटों तक उस रस्सी में भासमान जो सर्प था उस पर खड़ा रह के अपने संगी साथी से बातचीत कर सकता है क्यों तो उसके मन में भयात्मक वृत्ति होगी ही नहीं क्योंकि वो बाधित हो गया सर्प ऐसे हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही कार्यक्रम संघात होने से कार्यक्रम संघात की क्रियाओं से भी वह रहेगा असंगी निर्लिप्त वह आगामी कर्म है ज्ञानोत्पत्ति के बाद ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला पुण्य तथा पाप रूप कर्म जो है उसे आगामी कर्म कहा गया उसका ज्ञानी के साथ कोई लेप नहीं होता लेकिन इनका स्वभाव है शरीर शे, इंद्रिय मन का अपना अपना व्यापार करना जैसे पलकों का गिरना उन्मेष निमेश स्वभाव है ना प्राणों का प्राणन अपान रूप व्यापार स्वभाव है और जो स्वभाव होता है उसे संपन्न करने में कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत होती नहीं है यहां तक कि ज्ञात भी नहीं होता है कभी आपको ये लगता है क्या दिन में कितने बार उन्मेष निमेश करते हो पल के गिरती हैं उठती हैं मैं उनमें निमेश कर रहा हूं ऐसा स्मरण भी नहीं रहता लेकिन वो होता रहता <coughs> इतना स स्वभाव कितने जन्मों का शरीर इंद्रिय मन का वो होता रहेगा लेकिन जैसा स्वभाव यानी पूर्व संस्कार है ज्ञान होने से पहले ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान किसको होता है जिस जो सात्विक है उसको होता है ना सत्वास संजायती ज्ञानम के अनुसार तो सात्विक कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं बहुनाम जन्मनाम अंत्य अनुसार जिसकी होती आ रही है उसी का चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान होता है और फिर ज्ञानोत्तर काल में जो स्वभाव रहेगा ज्ञानी का वो कौन सा होगा स्वभाव बनता है हम जो करते हैं क्रिया वो करते करते करते अभ्यास इतना अधिक हो जाता है कि स्वभाव बन जाता है फिर उसे रोकना पड़ता है यदि शास्त्र विरुद्ध है तो रोकने के लिए प्रयत्न करना होता वो स्वभाव को हटाने के लिए बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता ऐसे ज्ञानी का स्वभाव तो रहेगा यद्यपि सात्विक ही ज्ञानी के ज्ञानोत्तर काल में वही संस्कार स्वभाव बन करके कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक बनेंगे जो सात्विक है शास्त्रीय है और उन्हीं से होता रहेगा एक प्रकार से व्यापार तो सात्विक ही व्यापार अधिक से अधिक रहेगा लेकिन कहीं सभी के सभी ज्ञानियों को सभी जो शास्त्रीय साधन है वो स्वभाव बनकर करके प्रकट नहीं होते हैं कहीं क्रोधादि भी व्यास क्या नाम दुर्वासा ये ज्ञानी होने पर भी उनके अंदर एक क्रोध का स्वभाव था ना तो ज्ञानोत्तर काल में भी क्रोध आता था उनको तो क्रोध कोई शास्त्रीय तो नहीं है ना इसलिए माना जाएगा वो क्रोध क्रोधवशात जो भी होता था वह अशास्त्रीय कर्म है वो ज्ञानोत्तर काल में भी होगा लेकिन जैसे शास्त्रीय कर्म का फलोपभोग नहीं होता आगामी ऐसे आगामी क्रोधादि रूप जो अशास्त्रीय संस्कार से होने वाले व्यापार हैं उन व्यापारों का भी फल ज्ञानी को प्राप्त नहीं होगा आगे ये व्यवस्था बताई जाएगी फिर ज्ञानी के आगामी कर्म का फिर क्या होगा ज्ञान उत्पत्ति के अंतर होने वाले कर्मों का तो कहते हैं उनमें से जो पुण्यात्मक कर्म है वह ज्ञानी की जो प्रशंसा करते हैं उन्हें प्राप्त होगा और ज्ञानी की निंदा करने वालों को जो ज्ञानी के ज्ञानोत्तरकालीन पापात्मक कर्म है उनका फल मिलेगा उन पापात्मक कर्मों का संसर्ग होगा निंदक के साथ ज्ञानी की निंदा करने वाले के साथ और ज्ञानी तो अपना असंग है जैसा कहते तो ये आगामी कर्म किम, तो ज्ञानोत्पत्ति अनतरम ज्ञानी देह कृत पुण्यपाप रूप कर्म यदस्ति आगामी कर्म इति उच्यते ज्ञात्पत्ति के अनंतर उपाधि के द्वारा ज्ञानी के होने वाले शुभाशुभ कर्म को आगामी कर्म कहा गया संचित कर्म किसको कहेंगे तो कहते संचित कर्म कि तो संचित कर्म का क्या लक्षण है तो वो बताते हैं अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम सत यत कर्म जातम पूरोपार्जितिषति तत् संचितम ज्ञे कहते तत्कर्म संचितम ज्ञे तो उस कर्म को तीन प्रकार के कर्मों में से संचित कर्म कहा जाएगा जो पहले किया हुआ है पूर्वार्जितम ज्ञानी क्या नाम ये आया ना कि पूर्वार्जितम कहां पर है ये पूर्व उपार्जितम यिष्ठती उपार्जितम का अर्थ है अनुष्ठितम उपार्जितम का अर्थ निकलेगा अनुष्ठित अनुष्ठित का अर्थ है किया हुआ तो पहले से किया हुआ ज्ञान पहले असंख्य जन्म हुए हैं उन असंख्य जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं और संचित कर्म इतने हैं कि उनका फल यदि भोगने के लिए जन्म लेने पड़े तो असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं अनेक जन्म भविष्य में कोई अभी नहीं भी करेंगे कर्म लेकिन संचित में इतने अधिक कर्म हैं और ज्ञान नहीं होगा और संचित बना रहेगा यदि तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पर जन्म लेने पर उनका फलोप किया जाता है ऐसे कर्म करोड़ों जन्मों के हेतु इसलिए यहां पर लिखा अनंत कोटि जन्म नाम बीज यह भी एक पूर्वोपार्जितम पु, कर्म का विशेषण है एक तो पहले किया हुआ और उसका फल क्या है तो कहते हैं अनंतकोटी जन्म नाम बीजभूतम अनंत कोटि का अर्थ असंख्य जन्म भविष्य में होने वाले और उन जन्मों का जो कारण है बीजभूतम यानी कारणम ऐसा जो कर्म है उसे संचित कर्म करते हैं जो पहले से किया हुआ है अनेकों जन्मों का हेतु है वह संचित कर्म है अभी फलोपभोग नहीं हुआ है और ज्ञान नहीं होगा तो जन्म के बाद जन्म जन्म के बाद जन्म देता जाएगा उनका हेतु बना हुआ कर्म संचित कर्म है इस प्रकार ये द्वितीय हो गया आगामी कर्म प्रथम फिर संचित कर्म अब तीसरा बचा है प्रारब्ध कर्म तो प्रारब्ध कर्म के विषय में कहते हैं कि प्रारब्धम कर्म किम तो प्रारब्ध कर्म का क्या लक्षण है क्या स्वरूप है किसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं तो प्रारब्धकर्म का लक्षण करते हुए कह रहे हैं कि इदीर उत्पाद्य लोके यत्कर्मा यत लोकेखदुखादिप्रदर्म तत तत्म भोगेन नष्टे कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म उसे कहा जाता है जो संचित में से ही संचित कर्म का कुछ अंश पूर्व देह छोड़ते समय पहले ही इस जन्म का प्रारब्ध बन जाता है वर्तमान देह का जो प्रारब्ध है वह किस समय सुनिश्चित होगा पूर्व इस जन्म से पूर्ववर्ती जन्म का जो प्रारब्ध है वो समाप्त हो गया वो शरीर छूटना है पूर्व शरीर के मृत्यु के समय क्या होगा कि भगवान फिर उस जन्म में किए हुए कर्म और पहले के जन्मों के जितने कर्म हैं उन कर्मों की एक फिल्म चित्र मरने वाले जीव को दिखा देता है पहले और वो देखता है उस फिल्म को पूरे संचित कर्म कि ये हैं तुम्हारे कर्म इनमें से जिनको जिनका फलोपभोग तुम करना चाहो उसको उन कर्मों को चुन लो निश्चित कर लो इसीलिए पूरे कर्मा पूर्व शरीर छोड़ने से पहले भगवान दिखा देते हैं वो देखता है और देख करके इतने कर्म है सबको तो याद नहीं रख पाता ना जैसे तीन घंटे का चलचित्र देख लेते हैं कोई फिल्म देख लेते हैं तो हर एक सीन को दृश्य को याद रखते हैं क्या जो मन को ज्यादा पसंद आता है उसको पसंद आता है या भय लगता है जिस स्थान को देखकर के वो याद रहता बाकी भूल जाता है ऐसे सारे कर्म देखे उनमें से जितनों को याद रखा मर, मरते समय वो याद रहे हुए कर्म अलग हो जाते बाकी जिनको विस्मृत कर दिया वो अलग होते हैं वहीं पर दो राशि बन गई एक या उस समय याद रह रहे हैं जो कर्म वो वो भावी जन्म का प्रारब्ध बनेंगे और जिनको देख करके याद नहीं रखा भूल गया वो संचित कर्म बन गए उनका फिर इस जन्म में कोई फलोपभोग नहीं होगा उस पूर्व शरीर छोड़ते समय जितने कर्मों को याद रखा उतने कर्म वर्तमान शरीर का प्रारब्ध कर्म कहलाता है उनमें से प्रारब्ध कर्म का कुछ अंश वो जो चौरासी लाख प्रकार की योनी है यानी स्थूल शरीर है उनमें से किसी एक शरीर विशेष का निष्पादन करने में निमित्त बन जाते हैं कौन वो प्रारब्ध कर्म में से ही कुछ कर्म और बाकी जो है जीवन भर सुख दुख का अनुभव कराते हैं तो प्रारब्ध कर इसलिए यहां पर लिखा तो इस प्रकार ये पूर्व शरीर ये निश्चित हो जाने के बाद निर्धारण होने के बाद फिर पूर्व शरीर छूटता है और ये भावी शरीर उसका पूरा जीवन उस समय एक प्रकार से शूटिंग के समय उसे दिखता है पूर्व शरीर का छूटने का अर्थ है एक प्रकार से भावी जन्म रूपी फिल्म की शूटिंग की अवस्था है वो तो शूटिंग करते समय जो कैमरामैन है वहां डायरेक्टर हैं तो एक्टिंग करने वाले हैं वो सब के सब शूटिंग के समय के एक्टिंग देखते हैं कि नहीं हम लोग जब रिलीज होगी तब देख सकते हैं फिल्म लेकिन उस समय जितने वो बन, बनाने वाले हैं वो सब तो दिखता ही है क्या पूछना था हाँ तो मृत्यु के समय भगवान फिल्म दिखाते हैं का अर्थ है निर्धारण करने में स्वतंत्र है हाँ इसलिए कि जिसको छिपा करके रखता है उसे ज्यादा याद रखता है आप अपना बैंक बैलेंस सबको बताते हैं क्या समाचार में निकालते हैं कि इतना इतना है लेकिन आपको याद रहता है कि ये यहां रखा है ये यहां रखा है ये वहां रखा है तो उसको बार बार याद करता है, जो दूसरों को नहीं बताते बताने से बढ़ जाता है इस तो अपने को कम उसको याद रखना पड़ता है और जीव सहसा पुण्यकर्ता कम है प्रदर्शन ज्यादा करता है दिखा देता बताता है कि हमने यहां पर ये क्या वो बनाया तो ये धर्मशाला बनाई तो ये अन्य क्षेत्र चलाते हैं तो ये करते हैं तो वो करता है और पाप कर मैंने ये ये पाप किया ये लिस्ट बताता है किसी को छिपा करके रखता है तो पाप जल्दी याद रखता है जो छिपा करके रखेगा दो लोगों को नहीं बताएगा वो ज्यादा याद आता है क्या तो इसलिए कि याद रखने में तो वो स्वतंत्र है और याद रख उसके उसने अपना स्वभाव बनाया रखा है कि जो छिपा करके रखना है वो अपने को ही याद रखना है दूसरों को नहीं बताना है तो पाप को छिपा करके रखता है इसलिए पाप ज्यादा याद आता है उस समय इतना यह है तो याद करना न करना ये उसके अभ्यास के ऊपर की बात है तो नहीं याद होने पर छिपाना है ऐसा ये आपके वश की बात नहीं है ये ये याद तो आ रहा है लेकिन सिनेमा में जो भयानक दृश्य था खलनायक के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ वो आपको ज्यादा भयभीत किया था और आप चाहते हैं कि वो याद न आ जाए हम भूल जाए लेकिन भूलना यह आपके वश की बात नहीं है वो आएगा ही आएगा याद तो याद करने में स्वतंत्र हैं याद होने के बाद उसको डिलीट करना है वो नहीं हो सकता पुण्य को याद कर लो या पाप को याद कर लो स्वतंत्र हैं लेकिन याद हुआ का मतलब टाइप हो गया शूटिंग हो गई अब एक्टर ने जैसे शूटिंग जैसे क्या नाम जैसे एक्शन करनी थी वो कर ली बाद में सिनेमा देखते समय उसको लगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना था तो वो तो यदि वो फिल्म निर्माता सहमत हो जाता है तो उसको थोड़ा डिलीट करके सुधार करके एक्टिंग कर सकता नहीं तो उसको पसंद है निर्माता को वो वही एक्शन तो उसको जो है अलग से डिलीट वो अपने मन में नहीं, नहीं, नहीं मन से नहीं कर सकता ऐसे ही होता है वो इसलिए याद करने में स्वतंत्र है लेकिन याद को भूलने में स्वतंत्र नहीं है जितना निश्चित कर दिया का मतलब चेक पे राशि भर दी है इतना निकालना है उनको तो जितनी भरी है राशि उसको सुधार करना फिर साइन करके दे दिया तो न कम देगा मैनेजर न तो ज्यादा देगा उतनी ही लेनी पड़ेगी जितनी हमने चेक में राशि उल्लिखित की है तो ये प्रारब्ध कर्म है उसका कुछ अंश वर्तमान शरीर को उत्पन्न करता है और फिर यह लोके यानि जिस लोक का उसे भोगायतन रूप शरीर मिला है उसी लोक में उसी जन्म में जो जिन कर्मों का फलों भोग होता है सुख दुख जो दे रहा है अनुभव करा रहा है सुख दुख का उसे कहा गया प्रारब्ध कर्म इसलिए कहते हैं कि इदम शरीरं उत्पाद्य यह लोके एवं सी जन्म में सुख दुखादि प्रदम यत कर्म सुख दुखादि इसमें आदि शब्द है ना आदि से क्या लेंगे सुख दुख आपको जिन माध्यमों से होने हैं वो माध्यम सुख दुख का निमित्त साधन और उन साधनों ने सुख दुख तथा साधना आदि प्रद अनेक पर जो कर्म है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाएगा और उसका भोगे नष्टम भवती प्रारब्ध का नाश किससे होगा भोग से चाहे ज्ञानी ज्यान, के भी प्रारब्ध का अज्ञानी के भी प्रारब्ध का भोग से नाश होता है भोग से अज्ञानी के प्रारब्ध का नाश होगा और ज्ञानी का प्रारब्ध अप्रोक्षानुभूति में भगवान ने कहा कि उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प निवृत्त हो गया निरुपाधि का अध्यास है ना तो फिर उस रस्सी में विष भी नहीं है ऐसे ये कहते हैं कि रज्जुरूपे यथा ज्ञाते सर्प भ्रमो न षति ऐसा कुछ आता है अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचो शून्यता व्रजेत तो जैसे रस्सी को जानने के बाद सर्प दिखता ही नहीं है रहता ही नहीं है ऐसे जगत के अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूप को जान लेने पर प्रपंच भी शून्य हो जाता है क्या मतलब ज्ञानी को नहीं दिखता ज्ञानी दृष्टि से तो फिर ये जो कार्यक्रम संघात है वह कार्यक्रम संघात भी प्रपंच अंतपाती है ना वो सारा प्रपंच चला गया तो कार्यक्रम संघात भी चला जाएगा चला जाएगा का मतलब प्रतीत नहीं होगा वो तुरेगा स्थिति में पदार्थाभावनी स्थिति में ऐसा होता है जैसे नींद में आपको जागृत प्रपंच नहीं दिखता स्वप्न प्रपंच नहीं दिखता ऐसे नींद की अवस्थाएं मानी गई हैं ज्ञान की फलभूत जो पदार्था भावनी और तूर्यगा ये दो स्थितियां और असंशक्ति है स्वप्नावस्था स्वप्न में दिखता है बाधित और सुसुक्ति में तो द्वैत दिखता ही नहीं है ऐसे अनात्मा मात्र प्रतीत होगा नहीं तो अपनी उपाधि भी प्रतीत नहीं होगी ज्ञानी को कौन से ज्ञानी को जो पदार्था भावनी स्थिति में है या तूर्यगा स्थिति में है उसके दृष्टि में तो एक ब्रह्म ही ब्रह्म है सत्य और इसलिए प्रारब्ध भी चला गया ज्ञानी की दृष्टि से और अज्ञानी की दृष्टि से कहा कोई कोई श्रुति तो कहती है कि प्रारब्ध तो रहता है तो कहते हैं अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम व्यक्ति वही श्रुति जो अज्ञानी मनुष्य है जिन्हें पूरा संसार और अपना शरीर भी भास रहा है तो ज्ञानी का शरीर भी भासेगा तो जिनको ज्ञानी का शरीर दिख रहा है द्वैत दिख रहा है उनको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक ज्ञानी का शरीर रहता है प्रारब्ध से टिका हुआ और प्रारब्ध का फल से ही फलोपभोग से ही क्षय होता है इसलिए कहा कि भोगे नष्टम भवति नहीं ज्ञानी के दृष्टि में तो ज्ञान होते ही अजातवाद में प्रतिष्ठित हुआ हो ज्ञानी की दृष्टि से और अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी ये दो हो गए तो उसमें से ज्ञानी का जो शरीर है वह प्रारब्ध से टिका हुआ है और प्रारब्ध का भोग करके के क्षय होने पर ज्ञानी का शरीर समाप्त होगा ज्ञानी विधेयक कैवल्य को प्राप्त करेगा तो प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव क्षय न्यायात ये शास्त्रीय न्याय है कि प्रारब्ध कर्मनाम नाम यानी प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय होता है इस शास्त्र वचन के आधार पर ये कहा कि तत्पारब्धम भोगे नष्टी बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदह मद पूर्ण पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शांति शांति ही शकराचार्य शवरायनम सूत्र सूत्र्य वंदे भगवरो गुरात्मे मूर्तिभागिने योमदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति ही